दोस्तों, जब हेल ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ जिएंगे नहीं, बेहतर जिएंगे, तो उन्होंने अपने दिन का सबसे कीमती हिस्सा सुबह एक एक्सपेरिमेंट बना दिया। वो देखना चाहते थे क्या एक घंटा पूरी जिंदगी बदल सकता है, और जवाब था हाँ। उस एक घंटे ने उनके लिए मुआज़ा बना और दुनिया के हजारो Six Rituals जो सुबह के वक्त आपको अंदर से रीसेट कर देते हैं। चलो एक-एक करके महसूस करते हैं ये छोटी आदतें जो असल में ज़िंदगी के सबसे बड़े मिराकल्स हैं। S for Silence आज हम सब नोइज़ में जी रहे हैं, फ़ोन, ट्रैफ़िक, नोटिफिकेशंस, लेकिन सच ये है कि इंसान अपनी आवाज़ तब सुनता है जब दुनिया च कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, बस सांस लो। ये वो वक्त होता है जब आपका माइंड काम होता है और दिल सच बोलता है। साइलेंस कोई वीकनेस नहीं, ये वो जगह है जहाँ क्लेरिटी पैदा होती है। A for affirmations। हर दिन हम खुद से कुछ कहते हैं, लेकिन ज्यादातर नेगेटिव। मैं कर नहीं सकता, मेरे पास वक्त नहीं, मैं रेडी कहा, � रोज सुभा खुद से लिखो और बूलो, मैं capable हूँ, मैं disciplined हूँ, और मैं वो इनसान हूँ जो अपने सपने जीतेगा। Affirmations magic नहीं है, ये अपने दिमाग को नए code लिखने का process है। V for visualization, आँखें बंद करो और अपने ideal दिन को देखो, अपने आपको देखो काम करते हु आपका माइंड रियल और इमेजिन में फर्क नहीं करता। जो आप रोज़ देखते हो, वही आप बन जाते हो। E for exercise, हेल कहते हैं बॉडी को जगाओ ताकि माइंड उठ जाए। सुबह की सिर्फ कुछ मिनट स्ट्रेच, पुशअप्स या वॉक की हो, लेकिन वो एनर्जी पूरे दिन का टोन सेट कर देती है। एक्सरसाइज सिर्फ फिट होने के लिए नहीं, � ये अपने mind को evolve करने का तरीका है Hell Row सिर्फ 10 पेज पढ़ते थे उन्होंने कहा knowledge से ज्यादा dangerous चीज है ignorance अगर आप सीखना बंद कर देते हो तो आप बढ़ना भी बंद कर देते हो S for scribing, journaling, सबसे आखरी यादत, लिखना लिखने से सोच clear होती है दिन के अंदर क का हेल कहते हैं अगर आप अपने thoughts लिख लोगे तो आप अपनी कहानी पर control कर लोगे। दोस्तों ये छह आदतें सिर्फ़ एक morning routine नहीं ये एक नई philosophy हैं। सुबह के एक घंटे में आप अपने mind, body और soul को एक line मिलाते हो और फिर दिन आपके साथ चलने लगता है आपके खिलाफ़ नहीं। हेल ने कहा था जब मैं ये six habits करता हूँ मुझे लगता ह� अगर हर सुबह आप खुद से मिलो, खुद से जी तो, तो हर शाम कैसी लगेगी? अगली सुबह जब अलाम बजे, उसे दुश्मन मत समझो, उसे मुआज्जा समझो। और अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसी ये रूटीन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक अंदर की जंग बन जाती है, जहाँ आपको जीतना होता है अपने सबसे बड़े ओपनेंट स